महाभारत द्रोण पर्व नदी के अध्याय भूरी श्रवा और सात्यकी का रोष पूर्वक संभाषण और युद्ध तथा सात्यकी का सिर काटने के लिए उद्यत हुए भूरी श्रवा की भुजा का अर्जुन द्वारा उच्छेद संजय उवाच तमापतम संप्रेक्ष सा क्रोधात कहते हैं राजन दुर्म सात्विकी को आते देख भूरिश्रभा ने क्रोध पूर्वक सहसा उन पर आक्रमण किया तमब्रविन् महाराज कौरभ्यपुंगव अद्य प्राप्त से दृष्टिया चुर्ष मृत्युत से तम काम महम नहीं से जीवन यदि श्री महाराज ने उस समय सिने प्रवर सात्विकी ने सात्विकी से इस प्रकार कहा युधान बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने आ गए आज युद्ध में मैं अपनी बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण करूँगा यदि तुम मैदान छोड़कर भाग नहीं गए तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे अध्यत्वाम समरे हत्वा श्याम दासारुरराजम सुधनम दासार तुम सदा अपने को बड़ा सुरवीर मानते हो आज मैं समरभूमि में तुम्हारा वध करके कुरुराज दुर्योधन को आनंदित करूंगा बाण तले। दक्षता स्वाम तो के आज युद्ध में वीर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ तुम्हें मेरे बाणों से दग्ध होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखेंगे अद्य धर्म सुतो राजा श्रुतवाम निहतम सब्र भविता प्रवेशिता आज जिन्होंने इस सेना के भीतर तुम्हारा प्रवेश कराया है वे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर निर द्वारा तुम्हारे मारे जाने का समाचार सुनकर तत्काल लज्जित हो जाएंगे अद्य में विक्रम पार्थो विज्ञाते धनंजय तय भूमि निहते मारे जाकर खून से हो धरती पर सो जाओगे उस कुंती पुत्र अर्जुन मेरे पराक्रम को अच्छी तरह जान लेंगे समागम पुरा देवासुर युद्धे बलिना यथा जैसे पूर्व काल में संग्राम में इंद्र का राजा बलि के साथ युद्ध हुआ था उसी प्रकार तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो यह मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा है थी ततो बल पौरुषम सावत आज मैं तुम्हें अत्यंत घोर संग्राम का अवसर दूंगा इससे तुम मेरे बल वीर और पुरुषार्थ का यथार्थ परिचय प्राप्त करोगे अद्य सन इम माता अद्य समन इमता मह तोरणे यथा रामानुचे ना जाऊ रावण लक्ष्मण डहा जैसे पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण के द्वारा युद्ध में रावण कुमार इंद्रजीत मारा गया था उसी प्रकार इस रणभूमि में मेरे द्वारा मारे जाकर तुम आज ही यमराज की की ओर प्रस्थान करोगे अद्य पार्थस् धर्मराजस् हते निरुस्साहन त्यक्ष माधव आज तुम्हारे मारे जाने पर श्री कृष्ण अर्जुन और धर्मराज युद्धिर उत्साह शून्य हो युद्ध बंद कर देंगे इसमें संशय नहीं है अद्य परिचितम कृत्य माधव साज कही तस्त्री ओ नंदय श्यामी ये त्वानिहता तो मधुकुल नंदन आज तीखे बाणों से तुम्हारी पूजा करके मैं उन वीरों की स्त्रियों को आनंदित करूँगा जिन्हें रणभूमि में तुमने मां डाला है चक्ष विषय प्राप्त हो नाव छुद्रा मृग तथा माधव जैसे कोई छुद्र मृग सिंह की दृष्टि में पढ़कर जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार मेरी आंखों के सामने आकर अब तुम जीवित नहीं छूट सकते यो प्रतिवाच राज्युवाचि सो विद्यते मम सही राज्य भूरिश्रवा की यह बात सुनकर हसते हुए यह उत्तर दिया कुरुनंदन युद्ध में मुझे कभी किसी से भय नहीं होता है ना हम भी सही तुम शक् वांग केवल हम समम निहनिया में निराय मुझे केवल बातें बनाकर नहीं डराया जा सकता संग्राम में जो मुझे शस्त्रहीन कर दे वही मेरा वध कर सकता है समस्तु शास्व तिहण्याद यो हन्यायुगे किमृथोक्ते न बहुना कर्मणा तत्समाचर जो युद्ध में मुझे मार सकता है वह सदा सर्वत्र अपने शत्रुओं का वध कर सकता है व्यर्थ ही बहुत सी बातें बनाने से क्या लाभ तुमने जो कुछ कहा है उसे करके दिखाओ शारद से वेघ से गर्जतम निष्फलम भित्वाधर गर्ज तम वीर हास्यम ही मम जायते शरतकाल के मेघ के समान तुम्हारे इस गर्जन तर्जन का कुछ फल नहीं है वीर तुम्हारी यह गर्जना सुनकर मुझे हंसी आती है चिरक कालेतम लोके युद्धम अद्याव त्वरते में तव तो युद्धाभिकाक्षिड़ी ना ता हम निवर्ति से कौरव इसलोक में मेरी भी तुम्हारे साथ युद्ध करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी वह आज पूरी हो जाए तात तुमसे युद्ध की अभिलाषा रखने वाली मेरी बुद्धि मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरणा दे रही है पुरुषाधम आज तुम्हारा वध किए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा अन्योन्यम तौ तथा वाग भी तक्षमत नर इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर परस्पर बाग बाणों का प्रहार करते हुए उस युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हो बाणों द्वारा आघात करने लगे समय तुम तो महेश्वास हो सुष पर से दो वे दोनों और पराक्रमी वीर में एक दूसरे से रखते हुए के लिए अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करने वाले दो मदोन्मत हाथियों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए भुर स्त्रीर तुर घोराणी मेघावी व परस्पर भूस और सातुकी दोनों शत्रु दमन भीरों ने दो मेघों की भाति परस्पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी सौम दत्सैणेयम प्रक्षाद्य शुभिराचु दिगाशुर भरत श्रेष्ठ सरि भरत श्रेष्ठ सोमदत्त पुत्र प्रवर पुत्री को मार डालने की इच्छा से बाणों द्वारा आच्छादित करके तीखे बाणों से घायल कर दिया। तथा परान परमोचान बाणान जिघान शु श्री पुंगंश के प्रधान भी सातिकी के वध की इच्छा से भूरिस्वा ने उन्हें दस बाणों से घायल करके उन पर और भी बहुत से पहले बाण छोड़े तानस्य अंतरिक्षे अग्रसत सात की प्रभो प्रजानाथ प्रभो सातिकी ने भूरिश्रवा के उन तीखे बाणों को अपने पास आने के पूर्व ही अपने अस्त्र बल से आकाश में ही नष्ट कर दिए तो पृथक शस्त्र वर्षा परस्परम भी भी वे दोनों वीर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे एक कुरुकुल के की का विस्तार कर रहा था तो दूसरा विष्णुवंश का यश बढ़ा रहा था उन दोनों ने एक दूसरे पर पृथक पृथक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की न्यम जैसे दो सिंह नखों से और दो बड़े बड़े गजराज दाँतों से परस्पर प्रहार करते हैं उसी प्रकार वे दोनों वीर रथ तथा बाणों द्वारा एक दूसरे को छत विक्षत करने लगे गात्राणि निर्भीतंत च सोलितम् बिछर चोड़ित्यष्टभ्येतादूता दे विनौ प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेलने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे के अंगों को करते और खून बहाते हुए एक दूसरे को रोकने लगे उत्तम परस्परम विष्ट विष्णुवंश के यश के विस्तार करने वाले उत्तम कर्मा भू श्रभा और सात या संतो पर ब्रह्म ब्रह्मलोक को सामने रखकर कर परम पद प्राप्त करने की इच्छा वाले वे दोनों वीर कुछ काल तक एक दूसरे की ओर देखकर गर्जन गर्जन करते रहे और भूसा दोनों परस्पर बाणों की बौछार कर रहे थे और धित के सभी पुत्र हर्ष में भरकर उनके युद्ध का दृश्य देख रहे थे जनास्तो तो हे तो प्रयुधा भी जैसे हथनी के लिए दो यूथ पति गजराज परस्पर घोर युद्ध करते हैं उसी प्रकार आपस में लड़ने वाले उन योद्धाओं के अधिपतियों को सब लोग दर्शक बनकर देखने लगे अन्योन्यनुत्युता दोनों ने दोनों के घोड़े मारकर कर धनुष का दिए तथा उस महासमर में दोनों ही रथिन होकर खडग युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आ गए आर सभी चरमे चित्रे प्रगृह विपुले विकोशौ चाप्य से कृत्त बैल के चमड़े से बनी हुई दो विचित्र सुंदर एवं विशाल ढाले लेकर और तलवारों को म्यान से बाहर निकाल कर वे दोनों सम्रांगण में विचरने लगे चरंत विविधान मार्ग मंडला जघ्न तो क्रुद्ध क्रोध में भरे हुए सखट ग्रहाड़का शत्रुन पृथक पृथक नाना प्रकार के मार्ग और मंडल पैतरे और दांव दिखाते हुए एक दूसरे पर बारंबार चोट करने लगे उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी उन दोनों के ही कब विचित्र थे तथा वे निस्क और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थे भ्रांत उद्भ्रत आविधम च विप्लुत सम्पात समुद्र दर्शय असिभ्या परस्परमरिंद शत्रु का दमन करने वाले वे दोनों यशस्वी वीर भ्रांत उद्भ्रात आविद्ध आप्लुत विप्लुत श्रित संपात और समुद्री आदि गति और पैतरे दिखाते हुए तलवारों का वार करने लगे। शिक्षा लागव सौ तथा रणचताम श्रेष्ठ अन्योन्नमकर्षता दोनों ही वीर एक दूसरे के छिद्र प्रहार करने के अवसर पाने की इच्छा रखते हुए विचित्र रीत से उछलते कुत्ते थे दोनों ही अपनी शिक्षा फूर्ति तथा युद्ध कौशल दिखाते हुए रणभूमि में एक दूसरे को खींच रहे थे वे दोनों ही योद्धाओं में श्रेष्ठ थे मुहूर्तम इवराज इंद्र समाह परस्परम पश्यता सर्व सैन्य नाम धीराबा राजेन्द्र उस समय करते हुए संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते लगभग दो घड़ी तक एक दूसरे पर तलवारों से चोट करके दोनों ने दोनों की सौ चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित विचित्र ढाले काट डाली नरेश्वर फिर भी दोनों पुरुष सिंह भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे युद्ध दोनों के वक्ष स्थल चौड़े और भुजाएं बड़ी बड़ी थी दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे के परिघों के समान सुदृढ़ भुजाओ द्वारा एक दूसरे से गुज गए थे तयो राजन भुजाघात निग्रह प्रग्रह तथा शिक्षा बल समूता सर्वजोध राजन उन दोनों के भुजाओं द्वारा आघात निग्रह अर्थात हाथ पकड़ना और प्रग्रह गले में हाथ लगाना आदि आदिताओ उनके शिक्षा और बल के अनुरूप प्रकट होकर समस्त योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहे थे यो राजन, समरे यो यो भवन वद्र पर्वत यो राजन में हुए उन दोनों नरश्रेष्ठों के पारस्परिक आघात से प्रकट होने वाला महान शब्द वद्र और पर्वत के टकराने के समान भयंकर जान पड़ता था दीपावि वह विषाणाग्रह श्रिंग उक्त्राम सिरो रही। पादाव भुजोक्ध शिरोात पादवक तोमरांकुशलासन पादोदर विबन्ध भूमांुभ्रमणे तथा घृत्गताक्षेपे पातनोत्थान संपलुत यो धाते महात्मा कुरुसात पुंग जैसे दो हाथी धातों के अग्रभाग से तथा दो साण सिंघों से लड़ते हैं उसी प्रकार वे दोनों वीर कभी भुज से बांधकर कभी सिरों की टक्कर लगाकर कभी पैरों से खींचकर कभी पैरों में पैर लपेटकर कभी तोमर प्रहार के समान ताल ठोककर कभी अंकुश गढ़ाने के समान एक दूसरे को नोच कर, कभी पादबंध उधरबंध, गत, प्रत्यागत, आक्षेप, पातन, उत्थान और उद्रमण आदि दावों का प्रदर्शन करते हुए वे दोनों महामनस्वी कुरु और सात वंश के प्रमुख वीर परस्पर युद्ध कर रहे थे पहला पृथ्वी पर घुमाना दूसरा प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ना तीसरा पीछे लौटना चौथा पछाड़ना पांचवा पृथ्वी पर पटकना छठवा उछल कर खड़ा होना और सातवा पीठ लगाना, दर्श है महान महाबल भारत इस प्रकार वे दोनों महाबली महाबलीवीर परस्पर जूझते हुए मल्ल युद्ध के जो बत्तीस कलाएं हैं उनका प्रदर्शन करने लगे ततो क्षेणाधे सा तन्नंतर जब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने पर सात्यकी युद्ध कर रहे थे उस समय भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ रण में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ इस सात्विकी की ओर देखो यह रथीन होकर युद्ध कर रहा है सीदंत सात्की पश्य पार्थनम पर प्रविष्टो भारतीम भिताव पांडो पृष्ठत योधित महावीर भारत भारत कुी नंदन देखो सात्की शिथिल हो गया है इसकी रक्षा करो भारत पांडुनंदन तुम्हारे पीछे पीछे यह कौरव सेना का व्यू भेद भीतर घुस आया है और भरतवंश के प्राय सभी महा योद्धाओं महारथा नेता विष्णु सहस दुर्योधन की सेना में जो मुख्य योद्धा और प्रधान महारथी थे वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में इस विष्णुवंशीवीर के हाथ से मारे गए हैं परिसम युधाम श्रेष्ठ भूरि दक्षिण युद्धाकांक्षी समायातम ने तत्म विवाजुन अर अर्जुन यहां आता हुआ योद्धाओं में श्रेष्ठ की बहुत थक गया है तो भी उनके साथ युद्ध करने की इच्छा से यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा देने वाले भूरिश्रभा आए हैं यह युद्ध समान योग्यता का नहीं है तथो भूरी स्रवा क्रुद्ध सात युद्ध राजन क्रोध में भरे हुए रण दुर्म भूरिश्रभा ने उद्योग करके सात्विकी पर उसी प्रकार आघात किया जैसे एक मत हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथी पर चोट करता है रथस्थ जोर्द्वु क्र्ध्योह मुख्य यो अर्जुन योह राजन समरे प्रेक्ष मृय यो नरेश्वर सम्रांगण में रथ पर बैठे हुए क्रोध भरे योद्धाओं में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुन वह युद्ध देख रहे थे अथ कृष्णो महाबाहुर अर्जुनम प्रत्यषत पश्य विष्णुअधक्राव्याग्रम सौदती वसंगतम तब महाबाहुर श्री कृष्ण अर्जुन से कहा पार्थ देखो विष्णु और अंधक वंश का वह श्रेष्ठ वीर भूरी श्रभा के वश में हो गया है कृत्वा परिश्रा भूभु कृपुष्कर तवान्े वाव पालियार्जुन सात्की वह अत्यंत दुष्कर् कर्म करके परिश्रम से चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर गया है अर्जुन वीर सात्विकी तुम्हारा ही शिष्य है उसकी रक्षा करो न वसम यज्ञशील से गेदेश तत्कृत पुरशभवधा अर्जुन प्रभो यह श्रेष्ठ वीर तुम्हारे लिए यज्ञशील भूरी श्रभा के अधीन न हो जाए ऐसा शीघ्र प्रयत्न करो अथाधृष्ट मना धन महाद्वीप तब अर्जुन ने प्रसन्न चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा भगवान देखिये जैसे कोई सिंहों का योत्पति वन में मत महान गज के साथ क्रीड़ा करे उसी प्रकार कुरुकुलरोमणि भूरि से दृष्टि वंश के प्रमुख के साथ रण क्रीड़ा कर रहे हैं संजय भाष मो पांडवे वै धनजय हाहाकारो महानी सैजा नंबर तदुद्यम्या महाबाहू सात किम हन संजय कहते हैं भरत श्रेष्ठ पांडुनंदन अर्जुन इस प्रकार कह ही रहे थे कि सैनिकों में महान हाहाकार मच गया महाबाहु भूरिसवा ने सात् को उठाकर धरती पर पटक दिया सा उमागम विकर्षण भूरि है उसी प्रकार प्रचुर दक्षिण्रेष्ठ भूरिश्रवा युद्ध स्थल में सा्वत वंश के प्रमुख वीर सात्विकी को घसीटते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे अथ को सा खडगम भूरिश्रवार पदा तदन तदनंतर ने रणभूमि में तलवार को म्यान से बाहर निकालकर सात्विकी की चुटिया पकड़ ली और उसकी छाती में लात मारी तथोस्य छेतुम आरब शिका सकुंडलम तवत्षण सा तथो शि संभ्रम य फिर उसने उनके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर देने का उद्योग आरंभ किया उस समय सात्विकी भी बड़ी शीघ्रता के साथ अपने मस्तक को घुमाने लगे यथा चक्रम तु को दंड विद्धम तु भारत सै रो बाहुना के भारत जैसे कुम्हार छेद में डंडा ढालकर कर अपनी चाक को घुमाता है उसी प्रकार केश पकड़े हुए भूस्रवा के बांह के साथ ही के अपने सिर को घुमाने लगे तम तथा परिकृष्चन तम दृष्टवा सातमा हवे वासुदेव तथो राज राजन इस प्रकार युद्धभूमि में केस खींचे जाने के कारण सात्यके को कष्ट पाते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः इस प्रकार बोले वश्य विष्णुअंधक व्याघ्रम सौ बदत्ती वसंगतम तवशिष्यम तो महाबाहो धनुष नरम महाबाहो देखो विष्णु और अंधक वंश का व सिंह के वश में पड़ गया है या तुम्हारा है है है और धनुर्विद्या में तुम कम नहीं मिथ्या जिसका आश्रय लेने पर भी विष्णुवंशी सत्य पराक्रमी सातकी से रणभूमि में भूरी बढ़ गए हैं इन मनसा पाण्डव मन सागवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडव पुत्र महाबाबू अर्जुन ने मणि मन युद्ध तनमे भूरी श्रवा की प्रशंसा की विकल संसा श्रेष्ठ क्रीडम इवाहे संघर्ष महाम्बुजाम वर्धन कुरुकुल की कृर्ति बढ़ाने वाले भूरिश्रवास एक युद्ध में सातविक कुल के श्रेष्ठ वीर सातिकी को घसीटते हुए खेल था कर रहे हैं और बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहे हैं परवरम वृष्ट वृष्णवीराणाम जन्नह सात् महाद्वीपिवरण मृग इंद्र युव जैसे सिंह मन में किसी महान गजराज को खींचता है उसी प्रकार ये भूरिश्रभा वृष्ण वंश के प्रमुख वीर सातिकी को खींच रहे हैं उसे मार नहीं रहे हैं एवं राजन पार्थ वासुदेवं महाबाहुर अर्जुन प्रत्यु राजन इस प्रकार मन ही मन उस गुरु वंशवीर की प्रशंसा करके महाबाहु कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा सैंधवे सप्तृष्टिवान्न नयनम पश्या माधवम ए तत्व सुकर यादव्यम प्रभो मेरी दृष्टि सिंधुराज जजरथ पर लगी हुई थी इसलिए मैं सात्यकी को नहीं देख रहा था परंतु अब मैं इस यदुवंशीवीर की रक्षा के लिए यह दुष्कर कर्म करता हूँ वचनम कुरुदेव से पांडव तरह ततः प्रम निशतम गांडी वे तमयजयत ऐसा कहकर भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन ने गांडी धनुष पर एक तीखा छुर प्र रखा पार्थ बाहो विशिष्ट स महोल भुजाओ में से छोड़े गए उस ने आकाश से गिरी हुई बहुत बड़ी उल्का के समान उन यज्ञशील भूस्रभा की बाजूबंद विभूषित दाहिनी भुजा को खड्ग सहित काट गिराया श्री महाभारत द्रोण पर्वी जद्रथव पर्व भूरिश्रवो बाहुदे दिचद शतम इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जद्रथव पर्व में भूश्रवा की भुजा का उच्छेद विषयक एक सौ बयालीसवा अध्याय पूरा हुआ